्रण विदापूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तंग दम बुद्धि प्रकाशम मोक्षुर वै शहम प्रपदे वो शाति शांति शांति शराव बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे कुना ईश्वर ईश्वरो ते मूर्ति भेद विभागिने यो दक्षिणा नमः वोमदव्यादेहाय शांति शांति ओ <coughs> भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ का विचार कल प्रारंभ हुआ प्रथम श्लोक में भगवान भाष्यकार आत्मबोध नामक ग्रंथ के रचना की प्रतिज्ञा करते हैं और आत्मबोध नामक ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय भी बताते हैं इस उद्देश्य की जो बुद्धिमान आत्मजिज्ञासु हैं वे आत्मबोध नामक ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्त हो जाए इस उद्देश्य से क्या करते हैं प्रथम श्लोक में आत्मबोध नामक ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय भी बताते हैं अनुबंध चतुष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध को कहा जाता है अधिकारी को बताया गया नाम इस षष्ट पद के द्वारा और विषय बताया गया आत्मबोध इसमें आत्म पद के द्वारा प्रयोजन बताया गया मुमुक्षुणाम और आत्मबोध इन सामासिक शब्द द्वय में जो यानि वृत्मक शब्द है मुमुक्षण नाम में है सनादि धातु रूप वृत्ति संस्कृत में तत्वबोध के विचार के समय बताया गया था कि दो प्रकार के पद होते हैं पद किसको कहा जाता है सुप्तिगंतम पदम सूत्र से जिनकी पद संज्ञा होती हैं किन की पद संज्ञा होती है सुप्रत्यांत शब्द स्वरूपों की या तीन प्रत्यांत शब्द स्वरूप की सुप्तिगंतम पदम सूत्र से पद संज्ञा होती है ऐसे पद को जो होंगे उनके अवांतर पांच भेद हैं रूप पद उसे सामासिक पद भी कहते हैं फिर कृदंत प्रातिवेदिक से बना हुआ पद वो कृतवृत्ति कहलाता है समास वृत्ति कहलाता है सामासिक पद समास वृत्ति कृत प्रत्यांत जो पद होंगे वे कृतवृत्ति कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय होते हैं कुछ और तद्धित प्रत्यांत शब्दों को कहा जाता है तद्धित वृत्ति ये तीन हो गई और सनाद्यंत कुछ प्रत्यय हैं बारह सन क्य काम्य नीच इत्यादि ये सब लघु का अध्ययन करने के बाद लघु सिद्धांत कौमुदी में आएंगे चाहे सुप प्रत्यय हो या तीन प्रत्यय हो या कृत प्रत्यय हो तद्धित प्रत्यय और आपके ये सनादी प्रत्यय समास इन सब वृत्यात्मक पदों का परिचय करना हो तो लघु सिद्धांत कौमुदी इन सब वृत्यात्मक पदों को बता देती है एक लघु के पढ़ने से ये सब समझ में आ जाता है। तो पांच प्रकार की वृत्ति हो गई पदात्मक वृत्ति पांच प्रकार की पदों के अवंतर पांच भेद उसमें से मुमुक्षु मुखु नाम ये जो शब्द बना है ये मुमुक्षु प्रातिपदिक है मूल उससे बना मुखु नाम षष्टि का बहुवचन जैसे गुरु का बनता है गुरु नाम मुमुक्षु का बनेगा मुमुक्षु नाम मुमुक्षु शब्द में दो वृत्ति हैं एक सनाद्यंत धातुरु वृत्ति भी है और एक कृत कृतवृत्ति भी हैं सनाद्यंत धातु धातु धातुवृत्ति में सनादी बारह प्रत्ययों में से कोई एक प्रत्यय हो करके जो शब्द बना उसे सनाद्यंत धातु रूप कहा जाएगा सनादी बारह प्रत्यय में से कोई एक प्रत्यय हो जाए तो उनकी एक अलग से धातु संज्ञा हो जाती है और सनादी प्रत्यय होते हैं सुबंत से तो पहले एक यानी धातु से होता हैं तो मुचली मोचने धातु से संप्रत्य हो करके बन जाता है एक मुमुक्स शब्द कौन सा शब्द मुमुक्स ये शब्द बनेगा और फिर उससे ऊप्रत्यय हो करके मुमुक्षु शब्द बनता है ऊप्रत्यय हो करके मुमुक्ष शब्द बन जाएगा तो बने बनेगा मुमुक्षु शब्द तो इसमें ऊप्रत्यय है कृत प्रत्यय और जो प्रत्यय हुआ मुमुक्ष में वो सन प्रत्यय है इसलिए सनादी धातु वृत्ति भी हुई और कृदंत वृत्ति भी मुक्षक्षु शब्द में है तो इस मुमुक्षु शब्द में जो मुमुक्ष शब्द पहले बना है उसका अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा सन प्रत्यय इच्छा अर्थ में होता है और किसकी इच्छा तो मुछ धातु का जो अर्थ निकलेगा उसकी इच्छा जैसे पठ धातु से सन प्रत्यय करके पीपठी स बन जाता है उसका अर्थ निकलता है पढ़ने की इच्छा ऐसे मुमुक्षा कहो या मुमुक्ष कहो बनता है तो उसका अर्थ निकलेगा मुक्त होने की इच्छा और फिर ऊ प्रत्यय वो इच्छा वाले को बताने के लिए होता है कर्तार्थ में होने से मुक्त कर, होने की इच्छा करने वाला वो मुमुक्षु शब्द का अर्थ और मुमुक्ष शब्द धातु का अर्थ निकलेगा मुक्त होने की इच्छा और वो करने वाला इस अर्थ में ऊ प्रत्यय होकर के मुमुक्षु बना तो यहाँ जो मुमुक्षु में ऊ प्रत्यय की प्रकृति है मुमुक्ष वह बता रहा है मुमुक्षा को मोक्ष की इच्छा को और मोक्ष की इच्छा को बताने वाले मुमुक्षा शब्द को माना गया उपलक्षण किसका साधन चतुष्टय का पूर्व पूर्व साधनों का यानी समाधि षटक वैराग्य तथा नित्यानित्य वस्तु विवेक का भी परामर्शक होगा मुमुक्ष यही और मुमुक्षु शब्द का अर्थ निकलेगा इन चार साधनों से संपन्न वो तो अधिकारी हुआ और मुमुक्ष शब्द में मुमुक्ष का जो अर्थ निकला मुक, मुक्त होने की इच्छा उस इच्छा का विषय जो होता है फल होता है तो मुमुक्षा में मुक्त होने की इच्छा रूप अर्थ में इच्छा का विषय जो मोक्ष मुक्ति वो हो जाएगा आत्मबोध नामक ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय अंतपाति मुख्य प्रयोजन रूप फल अधिकारी और फल विषय आत्मा हैं और फल है मोक्ष फल के दो भेद होते हैं एक मुख्य फल दूसरा अवान्तर फल गौण फल तो गौण फल है आत्मबोध जो आत्मबोध नामक ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय होगा उस विषय का ज्ञान वो हो जाएगा गौण फल तो इस प्रकार ये अधिकारी विषय प्रयोजन इन तीनों को भी बताया गया मुखुखान मुख सुनाम और अयम आत्म आ, क्या नाम आत्मबोधा इन दो पदों में अनुबंध चतुष्ट चतुष्टय पादी तीन अनुबंध बताए गए और चौथा अनुबंध भी इन्ही पदों से बताया जा रहा जैसे मुमुक्षु ये हैं मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा वाला तो मुक्ति हो गई प्राप्य और प्रापक हो गया मुमुक्षु तो मुमुक्षा शब्द का अर्थभूत जो मुक्त होने की इच्छा उस मुक्त होने की इच्छा का विषयभूत जो मुक्ति कहो मोक्ष कहो वो है प्रयोजन वो है प्राप्य और मुमुक्षु शब्द से कहा गया जो अधिकारी हैं वो है प्रापक तो इस प्रकार प्राप्य प्रापक भाव संबंध ये अनुबंध चतुष्ट अंतपाती बनेगा मुमुक्षु शब्द के द्वारा ही प्रतिपादित और आत्मबोध इस शब्द से बताया गया जो आत्मा रूप विषय है आत्मा शब्द से और आत्मबोध शब्द से बताया गया ग्रंथ इन दोनों में विषय तथा ग्रंथ में संबंध बनेगा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव प्रतिपाद्य होगा विषय आत्मबोध नामक ग्रंथ का विषय कौन है आत्मा उसे कहा जाएगा प्रतिपाद्य और आत्मा का जो प्रतिपादन कर रहा है जो शब्द राशि आत्मा का प्रतिपादन करती है उस शब्द राशि को यहां आत्मबोध नाम से कहा जा रहा है वो हो जाएगी प्रतिपादक शब्द राशि तो इन दोनों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध बना उसे भी आत्मबोध शब्द ने बताया और अधिकारी तथा विषय में प्रयोजन में बनने वाले प्राप्य प्रापक भाव संबंध को बताया मुमुक्षु शब्द ने इस प्रकार ये मुमुक्षु शब्द और आत्मबोध शब्द के प्रयोग द्वारा प्रथम श्लोक में भगवान भाष्यकार ने आत्मबोध नामक ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय को भी बता दिया ये अनुबंध चतुष्टय बुद्धिमान व्यक्ति जानेगा तो आत्मबोध नामक शब्द राशि रूप ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्त होगा अनुबंध कहा ही जाता है उसे जो ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्ति का हेतुभूत ज्ञान है उसका विषय अनुबंध कहलाता है ग्रंथ अध्ययन प्रवृति अनुकूल ज्ञान विषयत्व अनुबंधत्व ये अनुबंध का लक्षण है ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति का हेतुभूत जो ज्ञान उसका विषय अनुबंध है तो ये चार का ज्ञान होने पर बुद्धिमान व्यक्ति की ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्ति होती है जब विषय का ज्ञान होगा तो माना जाएगा इस ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित ये विषय है ऐसा बोध हो जाएगा और उस विषय को जानने की तीव्र इच्छा वाला व्यक्ति फिर विषय का क्या स्वरूप है कै, कैसा है विषय जिसको मैं जानना चाहता हूँ मेरा जिज्ञास ये समझने के लिए जिज्ञास के स्वरूप को समझने के लिए जिज्ञास के प्रतिपादक ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्त होगा ना और उससे उसे मिलेगा क्या जिज्ञास स्वरूप का ज्ञान होगा और उस ज्ञान से क्या लेगा वो ज्ञान से क्या लाभ होगा तो ज्ञान का जो मुक्त होना चाहता है संसार से उसे आत्मज्ञान से ही मोक्ष होता है ये ज्ञात हो जाएगा आत्मज्ञान तथा मोक्ष का साध्य साधन भाव तो आत्मज्ञान के लिए आत्मप्रतिपादक ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्त हुआ अध्ययन से हुए ज्ञान से उसका मुख्य प्रयोजन जो मोक्ष है वो सिद्ध होगा इस प्रकार ये अनुबंध चतुष्टय को जानने से क्या हो जाता है बुद्धिमान व्यक्ति ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्त होता तो मुमुक्सु को बताया गया आत्मबोध नामक ग्रंथ अध्ययन का अधिकारी उसके लिए वह इस ग्रंथ का विचार करे इसके लिए ग्रंथ की रचना की जा रही है तो मुमुक्सु के विशेषण है अधिकारी रूप मुमुक्ष के तीन विशेषण बताए गए हैं पूर्वार्ध में जो श्रेष्ठ्यंत पद है वे सब मुमुक्षु नाम इस श्रेष्ठ्यंत पद के द्वारा प्रदर्शित जो मुमुक्षु रूप अधिकारी हैं उसके विशेषण हैं। तो श्रेष्ठ्यंत पद पूर्वार्ध में कितने हैं तीन एक है क्षीण पापानाम, दूसरा है शांतानाम और तीसरा है वीतरागी ये तीन विशेषण है और मुमुक्षुनाम ये शब्द है विशेष्य कावाचक और क्षीण पापा शब्द का अर्थ है इसमें कर्म इसमें समास है कौन सा समास है बहुरी समास क्षीणानी पापानी ये शांति ते पापा ऐसा बौरी समास का विग्रह करिए क्षीण हो गए हैं यानी बिल्कुल विनाश के अभिमुख हो गए हैं पाप जिनके क्षी क्षय धातु से क्षीण शब्द बना अख्त प्रत्यय होकर के तो क्षीण का अर्थ है समाप्त प्राय हो गए हैं पा, पाप यानि प्रतिबंधक जिनके अंतकरणगत दोष जिनके वे खीन पाप क्षीण कल्मश गीता में कहा गया क्षीण कल्मश लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयो कल्मशा तो ऋषि का विशेषण है वहां पर क्षीण कलमश कलमश शब्द और पाप शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं जल और पानी ये दो शब्द जैसे पर्याय हैं एक दूसरे के यानी एक अर्थ के वाचक है ऐसे कल, कलमश कहो और पाप कहो एक ही बात है और क्षीण कलमस में भी गहूरी समासीणा कलमशाह ये शांत क्षीण कलमशा और यहाँ पर क्षीणम क्षीणानी पापानी ऐ शांत क्षीण पापा और किससे पापों का क्षय हो गया एक पहले क्षय हो रोग हुआ करता था अभी भी किसी किसी को होता है लेकिन पहले बहुत ज्यादा लोगों को होता था आयुर्वेद में क्षय रोग कहते हैं और इधर टीबी तो जिनको टीबी होती है वो मोटे होते हैं कि क्रिश होते जाता है, है? हा इसलिए उसका नाम है क्षय रोग है शरीर को क्षीण करता जाता है बहुत कमजोर करता हड़ी -हड़ी बसती है हड्डी हड्डी बचती है ऐसे पापों का क्षय रोग क्षीण हो गए हैं पाप अनेक क्षय रोग से ग्रस्त हो गए हैं पाप जिनके हेल्दी पाप कहे जाएंगे जो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक पाप आत्मानात्म विवेक चित्त में टिकने ही नहीं देते ऐसे पाप हैं जिनके उनके पापों को क्षय रोग नहीं हुआ क्षय रोगग्रस्त नहीं है उल्टे पुण्य उनके क्षीण है और क्षीण पाप उनको कहा जाएगा जिनके पापों का पापों को क्षय रोग हो गया टीबी हो गई है और टीबी वाले व्यक्ति को थोड़ा सा ऐसे धक्का दो गिराना होगा तो गिर जाएगा बेचारा कमजोर होता है ना बहुत कमजोर कर देता है और हृष्ट पुष्ट व्यक्ति को गिराने के लिए तो ताकत लगानी पड़ेगी आपको ये किससे क्षय रोग होता है क्षय रोग के कीटाणु पाप कर्मों में ओ प्रविष्ट करने वाला कौन है पाप कर्मों को क्षय रोग ग्रस्त करने वाला कौन है तो प्रथम जो प्रथम पद है वो, वो प्रथम पद बता रहा है पापों को क्षय रोग से ग्रस्त करने वाले हेतु को वायरल है ये पा पाप को क्षय करने का ओके क्या तपोही तपस्या करेंगे तो पाप क्षीण हो जाएंगे पापों में टीबी हो जाएगी तो तपो भी इसमें भी बहुवचन है ना इसलिए तप भी कई प्रकार का होता है पहले तो गुणत्रय भेद से तीन प्रकार का तप हुआ तामस राजस सात्विक इनमें से सात्विक तप को लेना पापों को क्षीण करने वाला तप है सात्विक तप और उस सात्विक तप के भी निर्वर्तक भेद से तीन भेद हैं निर्वर्तक कहते हैं निष्पन्न करने वाले को तो की निष्पत्ति करने वाले सात्विक तप को निष्पन्न करने वाले भी तीन है राजस तप को निष्पन्न करने वाले भी तीन हैं और तामस तप को भी निर्वर्तन करने वाले तीन हैं वो तीन कौन एक ही व्यक्ति में तीन तीन हैं वो हैं कायिक वाचिक मानसिक ये तीन कहा जाता ना। है ना कायिक कहते हैं काय यानी स्थूल शरीर वाचिक यानी सूक्ष्म शरीर अंत इंद्रिया तो शरीर इंद्रिया और सूक्ष्म शरीर अंत ही अंतकरण वो मन है तो शरीर से भी तीनों प्रकार का तप होता है राजस सात्विक तामस इंद्रियों से भी सात्विक राजस तामस तप होगा और मन से भी सात्विक राजस तामस तप होगा तो पापों को और पाप शब्द से लेना ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो किल किलबिस है कलमश है वो पाप पदार्थ है चित्त की अशुद्धि का हेतु वो है पाप और वो जो चित्तगतो अशुद्धि का हेतुभूत पाप हैं, उसे क्षीण करने वाला माना गया सात्विक कायिक तप को सात्विक ईन्द्रियक तप को और सात्विक मानस तप को इसलिए सात्विक तप भी तीन प्रकार का हुआ ना तो तीनों प्रकार के सात्विक तप का ग्रहण करने के लिए तपो भी ये है इन तपों से और तप शब्द से ग्रहण करना उपलक्षण विधया जो यज्ञ और दान बताए गए हैं बृहदारण्य श्रुति में आत्म जिज्ञासा के हेतु के रूप में तीन साधन बताए हैं तीन का नाम लिया है विविधिस यज्ञ तपसा अनासकेन। तो यज्ञ ना शब्द से लीजिए सात्विक शास्त्र प्रतिपादित कर्म तीनों प्रकार का शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो सात्विक शारीरिक कर्म सात्विक ऐन्द्रिय कर्म और सात्विक मानस कर्म और ये यज्ञ शब्द का अर्थ निकलेगा और सात्विक दान और सात्विक तप तप का विशेषण है वहां पर अनाशके न और इस अनाशके न को चाहे तो पूर्ववर्ती दो के साथ भी जोड़ सकते तीनों के साथ अनाशक यज्ञ अनाशक दान अनाशक तप का मतलब जिसका फल नष्ट नहीं होता उसे कहा जाएगा अनाशक यज्ञ अनाशक तप अनाशक दान जो सात्विक यज्ञादि हैं वे संधि पूर्वक नहीं किए जाते फल के प्रति अनाशक्त हो करके कर्तव्य बुद्धि से किए गए यज्ञ दान तप अनाशक कहलाते हैं उनका फल है पापों का क्षय और जो पाप क्षीण हो गए जो शरीर में क्षय रोग होता है उसका तो उपचार औषधि आदि से किया जाता है फिर शरीर बलवान होता है लेकिन पापों को एक बार इन सात्विक यज्ञ दान तपों से क्षीण कर लिया तो उनसे उस क्षय पापों के क्षय रोग से पापों को मुक्त करने वाला दूसरा कोई नहीं है वो फिर क्षय रोग क्या करता है उनका विनाशक ही बन जाता है ये अनाशक यज्ञ अनाशक दान अनाशक तप पापों को नाशक क्षय रोग ग्रस्त करते हैं वो फिर पापों को लेकर के ही समाप्त हो जाता है जैसे वर्तमान में कैंसर का कहते हैं कोई इलाज नहीं है ना उस क्षय रोग को कैंसर में बदल देता है, सात्विक तपादी पापों के शरीर के नहीं ये पाप रूप जो पाप को समझ दो एक शरीर के तरह शरीर का मतलब नष्ट हो जाता है पाप कहने का अभिप्राय है पापों को क्षीण करने वाला साधन है सात्विक यज्ञ सात्विक दान सात्विक तप तो इसलिए क्षीण तपोभिक्षी और जैसे जैसे ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक चित्त की अशुद्धि रूप किलबिष कहो या पाप कहो क्षीण होते जाता है। ऐसे ऐसे चित्त ज्ञान के साधनों में समाहित होता जाता है दो समाधि सटक में बताया गया है शम नाम का साधन शम नाम के साधन से संपन्न होता है और इसलिए लिखते हैं शांता नाम यानी मनोनिग्रह जिनका हो गया पाप क्षीण हो गए इसका आद्योतक है आपका मन शांत होगा शुद्ध होगा और शुद्ध मन की पहचान है उसमें नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा जैसे शुद्ध दर्पण अपने सामने विद्यमान बिंब का स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब ग्रहण करेगा और बिंब में विद्यमान जो भी छोटे से छोटे गुण या दोष हैं शरीर के कोई तिलक लगा बिल्कुल छोटा सा सुई के नोक से चंदन तो वो भी साप दर्पण में दिखेगा और किसी को तिल है काला कहीं एक तिल है तो वो भी दिखेगा अनेक जो भी गुण दोष है दृश्य गुण दोष वह साप दर्पण रूप उपाधि में प्रतिबिंबित होता है ऐसे तपोन से क्षीण हो गया है पाप रूपी मल अंतकरण रूपी दर्पण का तो अंतकरण रूपी दर्पण शांत होगा निग्रहित रहेगा विक्षेप उसमें नहीं होगा और उसका फल होगा वीतरागी पाप को क्या नाम मन को विक्षिप्त करने वाला है रागद्वेश रागद्वेश से ग्रस्त जो मन है वो शांत नहीं हो सकता निग्रहित नहीं हो सकता तो शुद्ध चित्त होगा नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा अनित्य वस्तु जैसी हैं, अनात्म पदार्थ वैसे ही प्रतीत होंगे अनित अनात्म पदार्थ कैसे है अनित्यत्वादि दोषों से दूषित हैं। उनमें रहने वाले अनित्यत्वादि जो दोष है वह सुस्पष्ट हो जाएंगे क्षीण पाप चित्त में समय चित्त में तो मन का स्वभाव है किसी भी वस्तु के प्रति वह आसक्ति तभी तक करता है जब तक उस आसक्ति के आस्पद वस्तुगत दोषों का उसे दर्शन नहीं होता और दोष दर्शन होते ही जिसके प्रति उसकी आसक्ति है वह उसी क्षण समाप्त हो जाती है दोष दर्शन के समय ही और जिसे पाने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहा था उसमें यदि दोष दर्शन हुआ तो उस पास में आने पर भी उसको हटाएगा पाने के लिए प्रयत्न तो करेगा ही नहीं अनायास मिला तब भी उसे अपने अंदर स्थान नहीं देगा उसका आदर नहीं करेगा आदर बुद्धि उसकी हट जाएगी तो दोषवान तो है संसार इसलिए उनके प्रति तो वीतरागी नाम तो जो जो दोषवान है उसके प्रति वीतरागी होगा का मतलब अनासक्त होगा वैराग्य होगा उसके चित्त में शांत से लीजिए नित्यानित्य वस्तु विवेकवान और नित्य नित्य वस्तु विवेकवान नित्य क्यों हुआ तो क्षीण पाप होने से यानी शुद्ध होने से और वीतरागी नाम तो चित्त जो है विवेक के कारण दोषवान संसार के प्रति राग रहित हो गया वैराग्यवान हो गया और वैराग्यवान होने से क्षमा षठ संपत्ति आएगी क्षमा से संपन्न हुए में आएगी। इस दृष्टि से यहां पर ये कहा कि तपो भी क्षीण पापा शांता वीतरागिना मुखूनाम अपेक्षा मुमुक्षु नाम ये षष्टि है कर्तार्थ में इसलिए मुमुक्षु भी ही अपेक्षा ऐसा करना मुमुक्षुओं के द्वारा जिसकी अपेक्षा की जाती है उसे कहा जाएगा मुमुक्षु भी ही अपेक्षा मुमुक्ष का अपेक्षा वो मुमुक्ष का अपेक्ष कौन है आत्मबोध आत्मबोध है आत्म साक्षात्कार और उसका साधन ये ग्रंथ राशि होने से शब्द राशि होने से शब्द राशि को भी गौण रूप से आत्मबोध कहा जा रहा है मुमुक्षुओं का अपेक्ष जो मोक्ष के साधन के रूप में आत्म साक्षात्कार है उसका साधन आत्मबोध नामक शब्द राशि रूप ग्रंथ की रचना की जाती है किसकी कौन करते हैं रचना तो आश्मा भी और आश्मा भी शब्द से लेना भाष्यकार भगवत भी ही भाष्यकार हम भाष्यकार के द्वारा ये आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना की जा रही है विधि एतः का इस प्रकार ये जो प्रथम श्लोक है इसकी चर्चा संपन्न होती है इसमें बताया गया कि जनों के अपेक्षित तो, मोक्ष के साधन के रूप में जो आत्म साक्षात्कार है उसके साधन के रूप में आत्मबोध की रचना की जा रही है इसका अर्थ तो हुआ मोक्ष का साधन माना जा रहा है आत्मज्ञान को ही आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है लेकिन वेद प्रतिपादित तो साधन तो आत्मज्ञान भी है और कर्म भी है अन्य भी है तो आत्मज्ञान को ही मोक्ष का साक्षात साधन क्यों मान रहे हो साक्षात मुख्य साधन क्यों मान रहे हो बाकी के साथ मिल कर के मोक्ष का साधन आत्मज्ञान को मानो केवल आत्मज्ञान को ही मत मानो ये हो जाती हैं आशंका इस आशंका का समाधान करने के लिए ये बताया जा रहा है कि मोक्ष का साक्षात साधन तो आत्मज्ञान ही है एक ही है ज्ञानदेव तू कैवल्यम रीते ज्ञान न मुक्ति मोक्ष का साधन तो ज्ञान ही है साक्षात साधन और बाकी जो साधन है वो परंपराया साधन है कर्मादि इसे बताते हैं द्वितीय श्लोक में बोधोन्य साधने भ्यो ही साक्षा मोक्ष एक साधन व्यवज्ञान विना मोक्षो न जिस कारण से अन्य साधनेभ्यो बोध साक्षात मोक्षेक साधन भवती क्रियापद का अध्ययन कर दीजिए तो जिस कारण से अन्य साधनेभ्यो इसमें अन्य शब्द से लीजिए वेद प्रतिपादित आत्मज्ञान से अतिरिक्त साधनों को आत्मज्ञान से अतिरिक्त जो वेद प्रतिपादित साधन है तप कर्म उपासना आदि ये सब अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार से अतिरिक्त साधन कहलाएंगे जितने भी हैं वे हैं अन्य साधने में अन्य साधन शब्द से ग्राह्य और ये तो ज्ञान के साधन है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष उनके निवृत्ति द्वारा ज्ञान के साधन और ज्ञान मोक्ष का साधन ये परंपरा है साक्षात ज्ञान ज्ञान के भी साक्षात साधन नहीं है मोक्ष तो ज्ञान का साक्षात साधन है और ज्ञान के साक्षात साधन तप यज्ञ दानादि नहीं है अपितु इनसे पाप शब्दित जो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक चित्तगत दोष है वह दूर होगा चित्त की अशुद्धि नामक दोष दूर होगा और किससे तपादि से इसलिए तो पहले विशेषण दिया कि तपो भी क्षीण पापा नाम और पाप को मात्र बाकी साधन दूर करेंगे पाप यानी ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष उन दोषों की निवृत्ति यह तपादी साधनांतर का फल है साक्षात फल और दोष की निवृत्ति होने से चित्त शुद्ध होगा नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा वैराग्य आदि होंगे और फिर आत्म प्रतिपादक आत्मबोधादि ग्रंथों का विचार करने से अहम ब्रह्मास्मी बोध होगा वह बोध साक्षात साधन बनेगा किसका का और बाकी तो परंपरा मोक्ष के साधन है न कि परंपरा ज्ञान के साधन है न कि मोक्ष के साक्षात साधन इसे यहाँ पर कहा गया कि अन्य साधने साक्षात मोक्षिक साधनम् बाकी साधनों की अपेक्षा विलक्षणता बोध में है कि बोध सीधे मोक्ष का साधन है परंपरा क्या गीता का क्या कह रहा हाँ प्राप्त करते हैं उसे क्रिया योग से िन योग यानी ये दो योग अष्टांग योग है उससे चित्तगत पाप दूर हो जाता है क्षीण कलमस हो जाता है कर्म और अष्टांग योग चित्त के पापों का प्रक्षालन करता है दूर करते हैं पापों को उससे चित्त में प्रमाण जो वेदांत है उससे अहम ब्रह्माष्टी बोध होता है शुद्ध चित्त में क्रिया योग से शुद्ध हुआ कुंडलिनी योग से शुद्ध हुआ जो चित्त ऐसा शुद्ध चित्त मनुष्य जब आत्मबोधादि ग्रंथों का विचार करता है तो उसे आत्मबोधावि ग्रंथों के प्रतिपाद्य आत्मा का जो निरुपाधित रूप है उसका मैं के रूप में साक्षात्कार होता है आम ब्रह्मास्म ऐसा और उससे समूल अभ्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष सिद्ध होता है अन्य किसी साधन से नहीं क्रिया योग से अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी रस्सी में सर्प की भान रूप जो अध्यास है उसकी निवृत्ति जब ये रस्सी रस्सी ऐसा जब करने मात्र से नहीं होगी या उसको भगाने के लिए बड़ा यज्ञ करने से वो नहीं जाएगा कितने भी दंडों से टूटो तो, तभी सर्पभ्रांति बनी रहेगी और प्रकाश में रस्सी का ज्ञान होते ही की समाप्त होगी तो रस्सी का ज्ञान ही सर्पभ्रम की निवृत्ति का एकमात्र उपाय हुआ ना साक्षात उपाय ऐसे अधिष्ठानभूत तो आत्मा का ज्ञान ही आत्मा में अभ्यस्त द्वैत प्रपंच रूपी वो अध्यास है उसका निवर्तक है यही मोक्ष है निवृत्ति का मतलब द्वैत प्रपंच का बाधा है वो बाघ आत्मज्ञान से मात्र होता है अन्य साधनों के लिए इसलिए अन्य साधने विलक्षण वैलक्षण्य आत्मबोध का क्या है कि ये साक्षात साधन है और बाकी साधन परंपराया आत्मज्ञान के साधन और आत्मज्ञान साक्षात साधन है मोक्ष का ये कहा कि साक्षात मोक्षे मोक्षे साधन मोक्षेपाधनम इसमें एक शब्द का अर्थ है मुख्य प्रधान यही एक मुख्य साधन दूसरा दूसरे तो ज्ञान की उत्पत्ति में परंपराया साधन इसलिए ब्रह्म सूत्र में एक अधिकरण आएगा सर्वापेक्षा अधिकरण सर्वपेक्षा अधिकरण में कहा गया कि ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति द्वारा समस्त साधनों की अपेक्षा ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष कई प्रकार के हैं उनमें से कुछ दोष निष्ठांत कर्मयोग से दूर होते हैं कुछ कर्म आ, कुछ उपासना से दूर होते हैं कुछ तप से दूर होते हैं कुछ दान से दूर होते हैं और ये सब साधन वेद में बताए हुए ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष हैं उन दोषों में से दोष विशेषों से निवर्तक बन करके परम्परा ज्ञान के साधन बन जाए और इन सब साधनों से उत्पन्न हुआ वो ज्ञान वह अकेला ही मोक्ष मुख्यता साधन इसे उत्तरार्ध में भी बता रहे हैं कि पाक ज्ञान। से ज्ञानम विना सिद्धति हृदय से पाक यानी भोजन आटा चावल दाल ये तो भोजन की सामग्री है बर्तन और भोजन है जिसको आप ग्रहण करते हैं खाते हैं पका हुआ आटा खाते हैं कि आटे से बनाया हुआ सुनका खाता है रोटी खाते हैं फिल्मा खाता है जो बोरे में रखा हुआ और रखी हुई दाल है वो नहीं खाते बोरे में रखा हुआ चावल पोनी खाते भात खाते हैं दाल खाता है ऐसे सब्जी पेड़ से लोकी तोड़ दी और खाली ऐसा तो नहीं होता है अनुबंद खाते हैं इन आप तो बंदरों से विलक्षण है उसे पका करके खाते है उबाल करके खाते हैं तो भोजन को पकाने पका हुआ तो ये है, उसे भोजन कहते हैं पाक कहते हैं अन्न कहते हैं खाने योग्य खाली आटा चावल दाल पर्याप्त मात्रा में होने मात्रा से खाद्य नहीं बनता उसका खाद्य बनाने वाला साक्षात साधन है वन्ही। वन्ही का मतलब ईंधन चाहे सौर ऊर्जा से पका लो या बिजली से कूकर आदि में पका लो किसी से भी पका लो वो उन्हीं है ईंधन है साधन है गैस पका लो तो बिना ईंधन के भोजन नहीं बनता ईंधन को माना जाएगा भोजन का साक्षात साधन भोजन बनाने का ऐसे ही हमें भोजन की सिद्धि जैसे बिना बन नहीं होती ऐसे बिना ज्ञान के मुख्य सिद्ध नहीं होता कपादी साधनों से ज्ञान निरपेक्षाधि साधनों से मोक्ष नहीं होता कपादी साधन फिर बेकार है बेकार भी है ये चित्त को मोक्ष के साधन हेतु ज्ञान को धारण योग्य बनाने में उपयोगी तो ज्ञान उसी चित्त में टिकेगा जो तपादि से योग्य बन गया ज्ञान धारण अर्ह बन गया है इसलिए कहा कि पाकस्य से वन्यवत ज्ञान बिना मोक्षो न सिद्धति तो बिना वन्य के अनुधन के भोजन निष्पन्न नहीं हो सकता ऐसे बिना ज्ञान के मोक्ष की सिद्धि नहीं होती तो ज्ञान ही मोक्ष का साक्षात्धन है ये यहाँ पर बताया गया ये ज्ञान न मुक्ति ज्ञान विना मोक्षो न सिद्ध्य अनुवाद है कि स्मृति का रीते ज्ञा न ज्ञान से ही मोक्ष होता है ज्ञान ही मोक्ष का साक्षात्न है ये वाक्य हो जाएगा ज्ञाव कैवल्यम तमेविदी अतिमृतमेती इत्यादि वाक्यों का अनुवाद वक्य में लोक तृतीयवाक्य में तृतीय श्लोक की चर्चा हम लोग कल ओ पूमद पूर्ण मिद पूर्ण पूर्ण मुद्द रूर्णश पूर्णा पूर्णमेवावशिष्यो शान शांति शांति ही शंकर शव बागराय सूत्र भाष्य कृपो वंदे भगवत ईश्वर मूर्ति रोमयाय दक्षिणा नमः ओ शां शां